जो है वो बिल्कुल उनके सामने झुक गया तो गुरु सदन बिहारी भगवान की मूर्ति है अयोध्या में वो वो लक्ष्मणशीला के पास ही है और वो भगवान की मूर्ति अब भी झुकी हुई है जो उमापति जी के सामने झुकी थी तो भगवान भाव की भाव की रक्षा करते हैं। वहाँ के लोग बताते हैं कि एक दिन उनके यहाँ भंडारा था भंडारा था तो वैष्णव ने कहा की बड़े सिद्ध बनते हैं आओ आज इनकी सिद्धि का दीवाला निकाले हैं सो तो महाराज कटहल का कोया खाना शुरू कर दिया वैष्णव ने लाओ कटहल लाओ कटहल भंडारी ने आके कहा कि महाराज सब वैष्णव खाने के लिए कटहल का कोया मांगते हैं अब भंडारे में नहीं है क्या करें? सो तो महाराज वो नाराज हुए और हाथ में छड़ी लेकर मंदिर में घुस गए की मैं बुद्धा हुआ और तुम लोग हमारे चेले हो कुछ बंदोबस्त नहीं करते हो लोगो को खाने के लिए कैसे चेले हो और भंडार सारा का सारा कटहल से दिव्य कटहलों से भर गया हो खूब वैष्णव ने पेट भर खाया तो ऐसी मान्यता के जो भाव होते हैं अपनी मान्यता को उनका भी निर्वाह भगवान श्री रामचंद्र करते हैं तो वशिष्ठ जी तो उनके साक्षात गुरुदेव बोले ततो मनोरथो में दिय फलितो रघुनंदन हमारा मनोरथ आज सफल हुआ ये महामाया माया आपकी अधीन है जो सारे लोगों को मोहती है अब आप ऐसी कृपा करो हमारे ऊपर रामचंद्र तुम्हारी माया हमको मोहित न करे यदि आप गुरु से उड़ीण होना चाहते हो हमको गुरु बनाया है तो उससे उड़ीण होना चाहते हो तो इतना हमको दान कर दो की प्रसंगात कर्म म्युक्तम नाच्यम कुमार तो वरदान तो ये मांगा कि इतना हमको दो कि ये माया आपकी हमको मोहित न करे इसी में तुम गुरु ऋण से मुक्त हो जाते हो और एक बात ये भी है कि मैंने प्रसंगवश जो कुछ कहा है वो किसी से बताने का नहीं है राजा दशरथ ने आपको राज्याभिषेक के लिए आपके राज्याभिषेक के लिए हमको भेजा है कि कल वह अभिषेक करेंगे आज तुम सीता के साथ उपवास करो जिधि पवित्र होकर के पृथ्वी पर शयन करो इंद्रिय को बस में रखना, रखना और मैं राजा के पास जाता हूँ और तुम प्रातः उनके पास जाना तुम तु तुम प्रातः गमेश तुम प्रातः काल जाओगे कहा जाओगे राजा के पास जाओगे वन में जाओगे जहाँ मौज हो प्रातः काल जाओगे अब रथ पर चढ़ के राजगुरु तो चले गए रामचंद्र ने लक्ष्मण को देखा और हंसते हुए बोले कि देखो लक्ष्मण कल हमारा प्रातः काल राजभिषेक होने वाला है तो मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ असल में तो राजा तुम ही बन रहे हो तुम ही राज्य का भोग करोगे निमित्र त्रमात, निमित्त मात्र करता भोगता तुम्हें वही लक्ष्मण से कह दिया तुमको राज्य संभालना पड़ेगा भाई आ, क्योंकि तुम मेरे ममत त्वम ही बहे प्राणो नात्र कार विचारणा बिना लक्ष्मण के राम को नींद नहीं आती थी बिना लक्ष्मण को खिलाए राम खाते नहीं थे प्राण है संकर्षण है प्राण शक्ति है बल है राम के बल का नाम है लक्ष्मण ये उनके बल हैं ममत्वम तुम ही बहे प्राणो नात्र कार विचारणा इसमें कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है यदि लक्ष्मण जी राम के साथ दंडायमान न होते तो उनके जस का झंडा ऊपर उड़ता ही नहीं रामचंद्र की कीर्ति पताका के दंड हैं दंड हैं लक्ष्मण झंडे झंडे में वही वही जहां चाहे जहां देखो उनकी कीर्ति को बढ़ा देते हैं अब परशुराम और राम दोनों आपस में लड़ जाते बाकोबाक हो जाता तो की कीर्ति क्या बढ़ते? लेकिन उन्होंने परशुराम जी के सारे क्रोध को अपनी ओर ले लिया और रामचंद्र बिल्कुल सतपुरुष की तरह सौम्य भाव से बातचीत कर रहे हैं अगर लक्ष्मण जी वहाँ बीच में ना पढ़ते धनुष यज्ञ में अगर लक्ष्मण जी न बोलते तो राम क्या स्वयं उठ के जाते धनुष तोड़ने के लिए और तो लक्ष्मण के बोलने से ही ऐसा हुआ तो जहाँ जहाँ हम देखते हैं लक्ष्मण जी दशरथ को कैद करने के लिए तैयार तो बाप को वाल्मीकि रामायण में तो बड़ा स्पष्ट है कि हम दशरथ को कैद करके जेल में डाल देंगे और उनके पक्ष में जो लड़ेगा उसको मार डालेंगे भरत को मार डालेंगे शत्रुघ्न को मार डालेंगे बड़े विस्तार से लक्ष्मण जी ने कहा है और बन गम चित्रकूट में जब भरत की सेना आने लगी है तो तब तो लक्ष्मण जी बिल्कुल आग बबूला हो गए ऐसे महाराज अपने आप में क्रोध दिखाकर राम के अंश को दो अंश में कर राम परम दयालु हैं और लक्ष्मण जी कर लक्ष्मण जी का जरा उग्र प्रकृति के हैं तो ये राम की दया का यश ही बढ़ता है लक्ष्मण जी की उग्रता से तो तो ये तुम तो हमारे बहे प्राण हो तो तुम कुछ सोच विचार नहीं करना वशिष्ठ जी ने जैसा कहा है वो ऐसा करना चाहिए वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से जाकर के सब कह दिया अब वशिष्ठ जी के सामने राजा ने राम अभिषेक की बात कह दी अब तो महाराज वो गांव में फैल गई तुरंत एक आदमी ने जाके कह दिया कौशल्या के पास जो राम की माता है सुमित्रा के पास सब के सब हर्ष से भर गए अब के, के पास जाके कहने वाला कोई था ही नहीं कौशल्या को बड़ा भारी आनंद हुआ अब उन्होंने देवी लक्ष्मी की पूजा की कि राम का अर्थ सिद्ध हो सत्यवादी दशरथ अपनी प्रतिज्ञा को बिल्कुल पूरा करें इसके लिए कौशल्या ने भगवती की आराधना की राम की माता कौशल्या देवी से बढ़कर हैं। उनको देवी की आराधना करने की कोई जरूरत नहीं थी परंतु के मन में एक शंका थी वो शंका थी कि ये राजा जो है वो कामुक है और अपनी छोटी रानी कैके के बस में है आज तो प्रतिज्ञा की और कल ये क्या करेगा तो मालूम नहीं कौशल्या के मन में ये शंका थी राम के प्रति कितना प्रेम है दशरथ के मन में इसको जानते हुए भी उनके मन में शंका थी क्यूँकी ये प्रेमा जो है अनिष्ट संकी होता है अनिष्टा संकी नहीं, बंधु हृदया नी भवंती भाई बंधुओं के जो हृदय हैं, प्रेमियों के जो हृदय हैं वो कुछ न कुछ अपने आशंका अपने मन में रखते हैं है व्याकुल चित्ता दुर्गाम देवीम अपूज उधर लक्ष्मी की आराधना हुई कि राम के ऐश्वर्य की सिद्धि होए और इधर दुर्गा देवी की आराधना हुई कि कोई विघ्न न पड़े ये बात जो लोग फनन ने लोग है ना उनकी समझ में ये बात आती नहीं है ये जो ग्यारहवें स्कंध में, में भागवत के सिद्धियों का प्रसंग है न कौन सिद्धि कैसे मिलती है जैसे पंच मात्रा के सूक्ष्म रूप का ध्यान करने से ध्यान करने वाला सूक्ष्म हो जाता है मान जैसी उपाधि का चिंतन परमेश्वर में किया जाता है उस उपाधि के अनुसार चिंतन करने वाला हो जाता है तो जब शक्ति की उपाधि से भगवान की प्रार्थना की जाती है गोपियाँ कहती हैं कि हे कात्यायनी हे महामाया श्री कृष्ण हमारे पति हो जाए ब्रजवासी जाते हैं दुर्गा देवी की पूजा करने के लिए पशुपति की पूजा करने के लिए और जब श्री कृष्ण खो जाते हैं द्वारका में और सिंह प्रसेन का पीछा किया और सिंह का पीछा किया और जाम की गुफा में चले गए तो सब द्वारका वासियों ने मिल कर के दुर्गा देवी की आराधना की थी तो नारायण ये शक्ति की पूजा वैष्णव लोग नहीं करते हैं ऐसा जो लोग मानते हैं वो कोई कौशल्या जिसे ज्यादा वैष्णव नहीं है वो आनंद से ज्यादा वैष्णव नहीं है वो देव की वसुदेव से ज्यादा वैष्णव नहीं है असल में भगवान का अनेक आकार में होना इस बात को सूचित करता है कि वो आकारों से विलक्षण है और आकारों की उपाधि जो से जो परमेश्वर की पूजा की जाती है वो आकार की उपाधि जिस ढंग की होती है उपासना करने वाले को वैसा फल मिलता है अब महाराजो तो दुर्गा देवी की पूजा करने लगी अब उधर देवताओं में खलबली मच गई वो बोले कि अरे राम राजा हो जाएंगे तो हम लोगों का काम कैसे बनेगा तो उन्होंने बाणी देवी की प्रेरणा की तुम लोक में जाओ अयोध्या में जाओ और वहाँ जा कर के ब्रह्मा रामचंद्र के अभिषेक में विघ्न डालो क्योंकि ऐसी ब्रह्मा जी की इच्छा है तो बाग देवी देखो निर्दोष कर दिया बिल्कुल किसको मंथरा को और कैके को दोनों भगवान के राम के राज्याभिषेक में बाधा डालने में मंथरा गलत दिखती है मंथरा क्यों गलत दिखती है कई कई क्यों गलत दिखती है मंथरा प्रविचस्वाद कई के ततः परम तथो विघ्ने समुत्पन्न पुनरे ही दिवम सुबह जो लोग भरत जी ने कहा है कि हमारी रामचंद्र ने कहा है भरत जी से कि जननी ही दोष दे ही सपने साधु सभा नहीं सही कई कई को दोषी वे लोग मानते हैं जिन्होंने स्वप्न में भी साधु सभा का सेवन नहीं किया है असल में दोष दर्शन सत्संग का फल है ही नहीं वो तो वहाँ भी भगवान कैसे क्या कर रहे हैं मालूम नहीं पड़ता है तो देवताओं ने महाराज ब्रह्मा जी की आज्ञा बताई अब ब्रह्मा जी ने तो नारायण की इच्छा से किया होगा ना नारायण की इच्छा से ब्रह्मा ने वाणी को महाराज तो उनकी खास पत्नी है अपनी घरवाली को भेजा कि घरवाली को भेजा कि जा करके पहले तुम मंथरा की जीप पर बैठो और उसके बाद कई कह कई की जीप पर बैठो और जब राज्य में विघ्न हो जाए तो फिर अपने लोक में चले आओ अब तो महाराज वो वाणी देवी वाग देवी जो हैं उन्होंने मंथरा में प्रवेश किया सात कु त्रिवक्रातु प्राद आग्र वो तीन टेढ़े टेढ़ी कुबड़ी मंथरा वो मकान के ऊपर चढ़ गई और देखा चारों ओर अलंकार हो रहा है रोशनी हो रही है नाना तोरण पताका से सा, सारे उत्सव की सामग्रियों से सारा नगर सजाया हुआ है आश्चर्य चकित हो गई आके धाई से पूछा अगर ये सब क्या हो रहा है और कौशल्या के घर में बड़ा हर्ष बड़ा दान हो रहा है आज ब्राह्मणों को वस्त्र दान जो आनंद होने पर महाराज दान नहीं करता सुख मिलने पर भी जिसकी कृपणता नहीं मिटती है का उसको दिल ही नहीं है हृदय ही नहीं है ऐसा मालूम पड़ता है तो ये क्या कौशल्या को आज कोई ऐसी सुख की बात सुनने को मिली है कि बिल्कुल उदार हो गई है अब मालूम हुआ कि कल तो रामचंद्र का अभिषेक होने वाला है इसी से नगरी और ये कौशल्या सब के सब बड़े आनंद में भरे हुए हैं अब उसने मंथरा ने जाकर कई से कहा कई के वाक्य मीत पर्यक विशालाक्षी एकांत पर, पर, तो पर सोई हुई थी उसकी आखें बड़ी बड़ी माने बड़ी सुंदरी थी विशालक्षी कहने का अभिप्राय यहाँ है वो सर्वांग सुंदरी उसकी नजर छोटी नहीं थी नजर बड़ी थी आंखें बड़ी बड़ी थी एकांत में थी वो अब जा करके मंथरा ने महाराज मुह लगी दासी जिसकी दासी ऐसे बोलती हो उसके जीवन में क्या दुख नहीं आएगा तो दासी का ये बात करने का कोई ढंग है किम से, से दुर्भगे मुढ़े महद भय उपस्थितम अरि दुर्भगे अरि मूढ़े बड़ा भारी भय आ गया है तू क्यों सो रही है दासी को हाथ जोड़कर विनय से कुछ निवेदन करना हो तो करना चाहिए नौकर की ये बात अभृत्योत्तरदाय का तो सरपे कृहे बास हो मृत्युरेव न संशया दुष्टा भारजा सठो मित्रम पत्नी तो उल्टा हो और मित्र कंजूस हो गया और भ्रत का नौकर जवान लड़ाता हो और जिस घर में रहते हो उसमें सांप रहे तो सर्पे का गृह तो मृत्युरेव न संशया ये चारों बात मौत ही देने वाली हैं तो महाराज ये मुंह लगी मंथरा दासी कई की बोले इतना बड़ा भय आ गया तुझे मालूम नहीं है तुम्हें अपने सौंदर्य का बड़ा भारी घमंड हो गया है मतवाली चाल से चलती रहती है देखो आ, राजा जो हैं वो कल राम चंद्र का राज्य अभिषेक करने वाले हैं अब तो कैसे कई उठ के बैठ गई बोले बड़े प्रेम से बोली लो तुम स्वर्ण का एक पाये जेब लो हमसे एक जोड़ा पायेजेब लो इसमें बड़े बड़े हीरे मोती लगे हैं क्या बढ़िया बात तुमने सुनाई ये तो खुशी की बात है इसको तू भय क्यों बताती है हम तो भरत से भी ज्यादा प्रेम करते हैं राम से भरता दधिको राम प्रिय कृष्ण कहीं भी रामायण में कोई ऐसा पात्र नहीं है जो राम चंद्र भगवान से प्रेम न करता हो भीतर ही भीतर ये तो वस्तु की महिमा है राम की महिमा है कि सब लोग उनके प्रेम में पागल हो जाते हैं कई कई कहती है कि हमें तो भरत से भी ज्यादा प्यारे राम हैं और कितना प्यार से बोलते हैं वो कौशल्या को और मुझको दोनों को समान रूप ऐसी माँ मानते हैं और सेवा करते हैं हरी मूर्ख राम से भला क्या भय आया हुआ है ये तो बताओ तछ्रुतवा विषसादा थब्जा कारण बैरिणी कुब्जा अकार बैरिणी है त्रुतवा विषसादा थब्जा कारण बैरिणी अब तो बाणी देवी बाघ देवी तो बिगड़ गई है इसका एक अर्थ आप और समझ रहे कि जिसका काम बिगड़ने वाला होता है उसकी जबान पहले बिगड़ जाती है। जब जबान आदमी की बिगड़ जाए ये बाघ देवी जो हैं, वो स्वर्ग से आके जो मनुष्य की बातचीत को बिगाड़ देती है ना, बातचीत बिगड़ गई तो कर्म जरूर बिगड़ गया जिसकी आवाज संभली हुई नहीं है उसका काम संभले हुआ दो तोले की जीव को तो वो संभाल नहीं सकता और हाथ को पाव को और दूसरी इंद्रियों को वो कैसे संभालेगा तो जिसका व्यवहार बिगड़ने वाला होता है उसकी जबान पहले बिगड़ जाती है ये वहाँ से सोच नहीं आती है भगवान के धाम से कि भाई सावधान अब तुम्हारी जीत बिगड़ गई है ये तो अब तो कुब्जा जो है अकारण बैर करने वाली श्रीनुमदचनम देवी यथार्थम ते महद सचमुच देवी तुम्हारे ऊपर बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है पहली बात ये की, की उसने तुम्हारा पति तुमसे कपट करता है कर ये बात कैके के मन में बैठाई तो पति पत्नी के बीच में जो भेद डालने वाला है वो तो कभी भी अपना हितैषी नहीं है पति ये जो बोलते हैं ना आप लोगों ने सुना होगा धर्मशास्त्र में जरूर हमको तो मालूम नहीं आप लोग धर्मशास्त्र का किस ढंग से स्वाध्याय करते हैं उसमें लिखा है पति पत्नी के बीच में बाप बेटे के बीच में भाई भाई के बीच में पीसरे को नहीं जाना चाहिए दो भाई खड़े हो तो तीसरे को बीच में से नहीं निकलना बाप बेटे खड़े हों तो तीसरे को नहीं जाना चाहिए पति पत्नी खड़े हो तो तीसरे को उनके बीच से नहीं निकलना चाहिए हमारे घर में पहले ऐसे हमारे बाबा पहले हमको बताया कर रहे दो भाइयों के बीच में से क्यों जाते हो बिल्कुल मामूली बात थी उस समय कुछ समझ में नहीं आता था की क्या बात है इसका अभिप्राय ये है की पति पत्नी में बाप बेटे में भाई भाई में तीसरे आदमी को आकर लड़ाई नहीं करानी चाहिए दोनों के बीच में आना माने लड़ाई करना हो तीसरे आदमी की पंचायत की उसमें कोई जरूरत नहीं होती है अब ये महाराज मंथरा ने पहला काम क्या किया कि पति पत्नी के बीच में आकर के झगड़ा लगाने लगी देखो राजा वैसे तो तुमको खुश रहते हैं और बड़ी मीठी मीठी बात तुमसे करते हैं लेकिन वो तुमसे अपना काम पूरा करने के लिए स्वार्थ निकालने के लिए तुमसे झूठ बोलते हैं, है तथ्यवादी चौथा परितोषय तुमको केवल बाणी से संतुष्ट करते हैं, लेकिन काम तो वो कौसल्या के पक्ष में करते हैं वो तो कौसल्या का बड़ा पक्षपाती करते हैं देखो राजा ने अपने मन में ये कपट रखते ही तुम्हारे बेटे को मामा के घर भेज दिया है नहीं तो क्या जरूरत थी भेजने की वो उनके मन में कुछ न कुछ कपट है और सुमित्रा की तो कोई इसमें हानि नहीं है क्योंकि लक्ष्मण तो राम के साथ रहते ही हैं तो राज्य का अनुभव तो लक्ष्मण को होगा अब भरत को राम का किंकर हो करके रहना पड़ेगा संभव है राम भरत को नगर से निकाल दें संभव है राम भरत को मार डालें विवाहते व नगरात प्राण अचिरात तुम तु दासी व कौशल्याम नित्याम नित्यम परिचरिष्य तुम तो कौशल्या की दासी बन जाओगी सेवा करनी पड़ेगी तो ये सौत के हाथों इतना बड़ा पराजय कि इससे तो मरना अच्छा है इसलिए देवी जी आप पलंग पर सोये मत प्रयत्न कीजिए कि भरत का राजाभिषेक हो जाए और राम का वनबास हो जाए बनवासार्थम वर्षाणी नव चौदह वर्ष के लिए बदमाश मांगो कि भारत का राज्य पक्का हो जाए जब पक्का हो जाएगा राज्य अभय हो जाएगा तब तुम्हारा पुत्र निर्भय हो जाएगा और तुम्हें इसके लिए एक उपाय हम बताते हैं उपायमते प्रवक्श्यामी पूर्व में व इतनी बात जो कैके ने सुन ली मंथरा की ये भी दोष था यदि उसके मन में उसके उसकी बाग देवी को बदलने वाली सरस्वती आके न बैठी होती जीप पर तो पहले डांट वो जो पहले नहीं डांटा तो उधर मंथरा की जीप पर बैठ के तो बोलने लगी और उसकी जीव को दबा लिया और दुश्मन की बात कान के रास्ते दिल में पहुंच गई। अब उपाय बताते हैं कि जब देवा संग्राम हो रहा था तब इंद्र की जांचना से स्वयं दशरथ उनकी सहायता करने के लिए गए थे सेना के साथ और तुमको भी अपने साथ लेके गए थे तो वहां राक्षसों के साथ युद्ध हो रहा था उस समय का, धुर, धुरे का धुर्रे का जो कील है वो टूट करके गिर पड़ा दशरथ को मालूम नहीं था तो तुमने उसमें हाथ अपना प्रविष्ट करके कील के छिद्र में बड़े धैर्य से उसको रोक लिया अपने पति के प्राण की रक्षा के लिए इसके बाद दशरथ विजयी हुए और तुम्हारे हाथ को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ उनको और बड़ा आनंद हुआ तुमको हृदय से लगाया वृणी स्वजत्ते मनसी बाछितम बरदोत में हम कहते हैं कई ने बचपन में एक संत की सेवा की थी तो अपने हाथ से उनकी बड़ी सेवा की तो उन्होंने बरदान दे दिया था कैसे ही को कि तुम्हारे हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा ये कथा भी आनंद रामायण में ही है सो तो दशरथ ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए सो तो बर मांग लो तुम दो बार हमसे ले लो ये राजा ने कहा तो वो बोली कि महाराज आप ही हमारे हो तो बरदान की कोई जरूरत नहीं है लेकिन यदि आप हमें बर देते हैं तो दे दीजिए दोनों बर वो आपके पास रखे रहेंगे चिरकाल तक न्यास के रूप में आ, मांगना लेना ये हमारा काम नहीं है यदि कभी हमारे जीवन में ऐसा अवसर आया तो हम आपसे दोनों बर ले लेंगे अब तभी से राजा जो हैं, अब वो तो तुम्हारे बर के अधीन है अब देखो तुम उनसे कहना कि तुमने पहले मुझे जो बर दिया है वो मुझे याद आ गया मंथरा ने कहा मुझे तो याद आ गया इसलिए तुम जल्दी से क्रोध कोप भवन में जाओ क्रोध करके और देवी जी क्रोध करना तो तुमको आता नहीं है वो भी सिखाना पड़ेगा तो पहले सारे ये प्रेम को ताजा करने के लिए बनावटी करना चाहिए हो गुस्सा हाँ ये जो कोप भवन में जाना ये सच्चा नहीं होना चाहिए और होना किसके लिए चाहिए क्या पति की भलाई के लिए होना चाहिए अपनी भलाई के लिए नहीं तुमने खाया नहीं तुमने पहना नहीं तुम सोए नहीं ठीक इसके लिए सामने वाले की भलाई के लिए रूठना होना चाहिए अपनी भलाई के लिए नहीं रूठना चाहिए अब महाराज इसने सिखाया कि अब जाओ तुम सर्व सब आभरण वस्त्राभरण छोड़ दो इधर उधर फेंक दो एक जगह रखना मत संभाल कर हमारे काम आ इनको इधर उधर फेंक दो हमको नहीं चाहिए और उसके बाद धरती में लौट जाओ और चुपचाप रहना बोलना नहीं जब तक सत्य की सौगंध खा करके प्रतिज्ञा करके कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा प्रतिज्ञा ना करें तब तक तुम कुछ उनकी सुनना नहीं अब तो कई ने मंथरा की सब बात सच्ची मान ली कि ये सब बिल्कुल सत्य बोल रही है दुसंगित तो विभ्रमा जब तक राम का संग था दशरथ का संग था कौशल्या का संग था तब तक उसके मन में विकार नहीं था ये तो किसी न किसी के कुसंग से ये विभ्रम कई कई के, के, के मन में आ गया अब तो कई कई कहने लगी कि अरे तुम्हें ऐसी बुद्धि कहा से प्राप्त हो गई हमको मालूम नहीं था अरे देखने में तो तेरी मेढ़ी है और तेरी इतनी बुद्धि है सो तो यदि मेरा बेटा भरत राजा हो जाएगा तो मैं सैकड़ों गांव तुमको दूंगी और अपनी प्राण बल्लभा बना करके रखूंगी तो ऐसा कह करके क्रोध में भर के कह के ही तुरंत चली गई कोफ़ भवन में और सारे वस्त्रावरण इधर उधर बिखेर दिए और धरती में सो गयी मेला कपड़ा शरीर पर अब तो बोले कुब्जा देखो जब तक राम वन में नहीं जाएंगे तब तक मैं अपने प्राणों का त्याग भले कर दूंगा लेकिन तब तक मैं सोती रहूंगी बिल्कुल उठूंगी उठूंगी नहीं तो मैंने ये प्रोवाच श्रेणु में कुबजे जावत रामो बनम्रजे प्राणास्तक्षे अथवा बकरे सही सेवदेव ही निश्चय कुरु कल्याणी कल्याणं ते भविष्य अब कुब्जा तो कह के कि तुम्हारा निश्चय पक्का रहे देवी जी सब तुम्हारा कल्याण होगा अब कुब्जाने कहा तुम्हारा मंगल हो आशीर्वाद दिया कुब्जाने ने हे कई ऐसे बात में सिवाय कुब्जा के और किसका आशीर्वाद मिला इसके अंत में जो उपसंहार किया गया इस रामायण में धीरो त्यंत दयान्वितो पिशुणाचारान्वितो बाथवा नीतिज विधिवाद देशिक परो विद्या विवेकोथवा पाप भावित धीआम संगम सदा चेत भजेत तद बुद्धिया परिभावित्रजति तम्यम क्रमण स्फुटम इस प्रसंग में ये बिल्कुल साफ है कि चाहे कोई कितना भी धीर हो दयालु होये सगुण सदाचारी हो नीतिज्ञ हो और विधिवाद विधि के अनुसार काम करता होए और गुरु भक्त भी हो देशिक परायण भी हो और विद्यावान विवेकी भी हो परु यदि अत्यंत पाप से भावित बुद्धि वाले दुष्टों का संग वो बारंबार करने लगेगा तो दुष्टों की बुद्धि उसकी बुद्धि को क्योंकि असल में प्रकृति से जो कुछ बनता है वो प्रकृति का विकार बनता है प्रकृति का विकार बनता है उसमें संस्कार डाल के ही अच्छा बनाया जाता है संस्कृत बिना संस्कृत के विकृति मिटती नहीं है तो जो लोग बिना जज्ञोपवीत संस्कार के संध्या बंदन करना आवे और ना गायत्री जप करना आवे ना बिना सिखाये क ख का भी संस्कार करना पड़ता है खिलाना पिलाना भी संस्कार से होता है ये जो संस्कार का पक्ष है इसको जो लोग उड़ा देते हैं वो तो संसार में डूबने का ही उपाय बताते हैं तो संस्कार मनुष्य के ऊपर पड़ता है अब ये बुराई करने वाले लोग जो हैं उनका यदि संग मिल जाए तो तदबुद्धिया परिभावितो व्रजति साम्यम उसकी बुद्धि से वो दब जाता है और उसकी बराबरी का हो जाता है ये बात इस प्रसंग में स्फुट है अतः संग परित्याज्यो दुष्टा न सर्वदय वही दुस्संगी च्यवते महाराज जैसे पंचतंत्र हितोपदेश आदि में दृष्टांत देकर के बात समझाते हैं वैसे यहाँ बोली गई ये कहते हैं देखो इसलिए दुष्टों का संग सर्वदय छोड़ देना चाहिए दुस्संगी च्यवते स्वार जो दुस्संग करता है वो स्वार्थ से चुत हो जाता है उदाहरण का जथेयम राजकन्या का ये राजकुमार कई कुमारी कैकेयी देखो इसका उदाहरण है मंथरा का संग करके ये चुत हो गई एक रामायण में ऐसी कथा है कि एक दिन कैके जी बैठी हुई थी चुपचाप एकांत में रामचंद्र से बड़ा भारी प्रेम था बल्कि रामचंद्र भी कौशल्या की गोद में सोना पसंद न करें कैकेयी की गोद में सोना पसंद करें उनके हाथ से खाएं उनके पास रहें एक दिन कैके जी चुपचाप बैठी हुई थी तो रामचंद्र अब देखो ये ये सद्भाव पक्ष है रामचंद्र चुपके से आए और पीछे से उन्होंने दोनों आंख बंद कर ली कैके माता की कैके ने कहा कि बेटा मैं पहचान गई तुम राम हो छोड़ दो तो वो बोले कि नहीं ऐसे नहीं छोड़ेंगे हमको तो कुछ चाहिए है दो तक छोड़ेंगे तो के -के ने कहा कि बेटा तुमको क्या चाहिए हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम तुमको दे न सकते हो हमारा प्राण मांगो प्राण दे देंगे तुमको तुमसे प्यारा तो हमारा कोई और है ही नहीं एक देखो दूसरा पक्ष है तो रामचंद्र ने कहा कि देखो माता तुमको ये बात मालूम नहीं है मैं बतलाता हूं मैं साक्षात नारायण हूं पृथ्वी का भार उतारने के लिए आया हूं हमसे तुम लोग इतनी माया मोह ममता करते हो तो हम तुम्हारे प्रेम में रह जाएंगे यहीं और रावण का वध नहीं होगा इसलिए तुम हमारी मदद करो दुनिया में और कोई संसार में इस धरती पर ऐसा नहीं है जो हमारी मदद करे और हम सबको बता भी नहीं सकते कि नारायण हैं, नहीं तो यदि ये प्रसिद्ध हो जाएगा कि नारायण हैं, तो रावण कहेगा कि हमको मनुष्य नहीं मार रहा है नारायण मार रहे हैं, तो हम उसका वरदान ही झूठा हो जाएगा बात गुप्त रहे और तुम हमारी इच्छा पूरी करो कई कई ने कहा कि अच्छी बात है तुम कहो तो पूरा करेंगे तो बोले की देखो तुम ये वरदान मांगो की चौदह वर्ष के लिए राम वन में भेज दिए जाए और भरत का भरत राजा हो जाए ये तुम्हारी बदनामी तो बहुत होगी माता मैं जानता हूं परंतु जब मुझसे प्रेम है तो मेरा प्रेम निभाने के लिए और मेरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम बदनामी अपने सिर पर लेने के लिए तैयार हो जाओ तो कैके को दुख तो बहुत हुआ परंतु उसने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हमारी चाहे जितनी बदनामी हो हमको जितनी गाली सुननी पड़े कहा हम तो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे हम ऐसे ही करेंगे जिससे तुमको वन में जाना हो और तुम देवताओं का कार्य सिद्ध करके आ सको ये देखो एक दूसरा पक्ष आपके सामने बता है और भी इसके संबंध में कई तरह की कथा आती है मंथरा की भी कथा आती है वो एक दिन राम लक्ष्मण भरत शत्रु गेंद खेल रहे थे तो बीच में बीच में मंत्र आके बार बार खड़ी हो जाए और देखने लगे देखने लगे तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण जी ने कस के एक गेंद उसकी पीठ पर मारा बिचारी लोट गयी <laughs> लो, लो, लोट गई तो उसने कहा कि अच्छा हम तुम लोगों से इसका बदला लेंगे जब तक राम से बदला नहीं लें तब तक तुमसे बदला लेना तो होगा ही नहीं इसलिए देखो इस गेंद मारने का बदला हम लेते हैं ये उसके मन में बदला लेने की जो वृत्ति है ना ये उच्च कोटि की मनोवृत्ति नहीं है और अपने को बदनाम करके भी दूसरे का काम बना देना ये मनोवृत्ति बहुत उच्च कोटि की है तो ये सब कथा आनंद रामायण में है आपको फिर कहीं आगे का प्रसंग कल सुना हो गया ना हाँ ृक्षि तच्चि येयसा प्रेयसाच पारोक्ष्य संपीधत्ते वितर पर पूर्णता आत्मारी गिरी सूतावसंगता अध्यात्म गेयारिभुवन ओ महाराज दशरथ ने श्री रामचंद्र के अभ्योदय के लिए मंत्रियों को और प्रजा को आदेश दिए और बड़े आनंद से घर में प्रवेश किया एक पक्ष तो यह है कि दशरथ जी ने कैके से राम का राज्याभिषेक छिपा लिया था और दूसरा पक्ष इसमें यह है वो बड़ा सुंदर है कि दशरथ जी ने सोचा कि इतना प्रिय संवाद कैके को जब हम सुनाएंगे कि राम को राजा बना रहे हैं तो उसको कितना आनंद आता है अपनी आख से हम कई कई का आनंद देखेंगे कोई दूसरा जाके कहेगा उस समय उसको आनंद होगा तो हमें देखने को नहीं मिलेगा इसी अभिप्राय से उन्होंने पहले संदेश नहीं भेजा था बड़ा आनंद लेकर सानंदो गृह कभी कभी भाव समझने में बहुत गलती होती है आदमी अपना ही मन समझता है सामने वाले का मन तो बिल्कुल समझता ही नहीं अब देखा तो वहां कैके जी है नहीं सोचने लगे कि जब मैं रोज रोज घर में आता हूं तो वो हंसती हुई मुस्कुराती हुई आगे आकर मुझसे मिलती है ये देखो ये भी एक पत्नी के फ्रेंड की बात है तो आज क्यों नहीं दिख रही है उनके मन में थोड़ी पीड़ा हुई दासियों से पूछा कि आज प्रिय दर्शना कह के कहा है मेरी प्यारी कह कही कहा है दासियों ने बताया महाराज हम लोगों को मालूम नहीं वो कोप भवन में आज चली गई हैं कारण क्या है वो हमको मालूम नहीं आप वहाँ जाकर पूछिए अब तो राजा डर गए देखो ये है प्रीति की रीति चक्रवर्ती सम्राट होकर के भी दशरथ अपनी पत्नी से डर गए उसके पास गए अपने हाथ से उसके शरीर को सहलाया और बोले कि तुम ये पलंग छोड़कर धरती पर क्यों सो रही हो इससे मुझे बड़ा दुख होता है तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो अलंकार तो तुमने छोड़ दिया और मलिन वस्त्र धारण करके धरती पर पड़ी हो जो तुम्हारी इच्छा हो उसको मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ जिसने तुम्हारा आहित किया हो स्त्री हो या पुरुष उसको मैं दंड दूंगा उसका वध करूंगा और यदि तुम किसी से प्रसन्न हो तो उसको जो कहो उसको दूंगा अपनी प्रसन्नता की बात तुम आगे हमारे साफ साफ कह दो दुर्लभ होने पर भी क्षण भर में मैं वो काम बना दूंगा आ, ये देखो मनाया कैसे जाता है आ, ये भी एक है आ, जिस पति को मनाने की विद्या नहीं आती है वो सुख नहीं पाता है तुम मेरे दिल की बात जानती हो मैं तुम्हारे अधीन हूँ फिर मुझे दुख क्यों दे रही हो और परिश्रम क्यों कर रही हो जिसको कहो उसको धनी बना दू जिसको कहो उसको दरिद्र बना दू क्षण भर में मैं तुम्हारे शत्रु को निर्धन बना सकता हूँ और तुम्हारे मित्र को धनी बना सकता हूँ कहो किसको मैं मार डालू कहो तो किसी को सजा देनी हो तो उसको मैं छोड़ दूं तुम कहो तो मैं अपने प्राण तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूं दू प्यारी कि तुम दुखी क्यों हो रही हो मेरे सबसे अधिक प्यारे हैं रामचंद्र मम प्राणात् रामो राजीव लोचन तस्व परिषपे ब्रूही त्वितम तत्करो म्यहम मेरे प्राणों से भी परम प्रिय हैं रामचंद्र कमललोचन मैं उनकी शपथ खाके सौगंध खाके कहता हूँ मैं जिसमें तुम्हारी भलाई हो वो करने के लिए तैयार हूँ वही करूंगा जब इस तरह राम की शपथ खा ली दशरथ ने तब कहके ने अपनी आंख पहुंची और बोले कि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं अपनी प्रतिज्ञा सच्ची करना चाहते हैं और राम की शपथ करते हैं तो मेरी याचना आप सफल कीजिए देखो दशरथ का कितना विश्वास था कि कैके राम से बहुत प्रेम करती है इस विश्वास पर ही उन्होंने राम की शपथ खाई थी यदि उनको पहले से मालूम होता कि राम का अनिष्ट कर सकती है तो बिल्कुल शपथ नहीं खाते तो so, बोली कि देखो पहले जब देवता और दैत्यों का संग्राम हो रहा था तब मैंने तुम्हारी रक्षा की थी याद है ना बोलो जब आदमी अपने किए हुए उपकार की याद दिलाने लगता है तो उसका वजन कम हो जाता है उपकार करके भूल जाए तब तो वो बड़ा बना रहता है और उपकार करके याद दिलावे तो हल्का हो जाता है और कोई अपना उपकार करता हो तो उसको याद रखना चाहिए खुलाना चाहिए बोले तुमने मुझे बरदान दिया था खुश होकर और मैंने तुम्हारे पास स्थापित कर रखा था अब मैं वो दोनों बर मांगती हूँ एक बार से तो तुम मेरे प्यारे पुत्र भरत को राजा बना दो यही जो तैयारी हुई है राम के राज्याभिषेक के लिए इसी सामग्री से दूसरे से नहीं और दूसरा बर यह है कि राम दंडकारण्य में चले जाए मुनिवेश में रहें और जटा बल धारण करें चौदह बरस वहाँ रहें कंदमूल फल खाएं। उसके बाद उनकी मर्जी हो तो गांव में लौट के आवे राज्य में आवें न मर्जी होने आवें पुनराया तो तत्ते बने बात स्वयं चौदह वर्ष के बाद चाहे वो वन में रहें चाहे लौट के आवे और प्रातः काल यहां से चले जाएं, यदि देर करेंगे तो मैं तुम्हारे सामने अपने प्राण छोड़ दूंगी तुम अपनी प्रतिज्ञा सच्ची करो यही मेरा प्रिय है ये दारुण वचन सुन कर के दशरथ जी के तो रोंग से खड़े हो गए धरती पर गिर पड़े जैसे वज्र की चोट लग गई हो फिर धीरे से आख खोली बड़ा भारी डर उनके मन में बोले कि कहीं मैंने ये कोई दुष्स्वप्न देखा है कि मेरे चित्त का भ्रम है देखा कि सामने बाघिन की तरह कहके ही खड़ी है बोले कि भद्रे ये क्या तुम हमें मार डालने वाली बात सुना रही हो राम ने तुम्हारा ऐसा क्या अपराध किया है वो तो बड़े मधुर बड़े कोमल हैं। रोज रोज में जब तुम्हारे पास आता हूँ तब रामचंद्र के गुणों का वर्णन करती हो वो कहती कहती हो तुम कि वो कौशल्या को और मुझको बिल्कुल बराबर देखते हैं मेरी सेवा करते हैं रोज रोज तो प्रतिदिन तो ऐसा बोलती थी आज अन्यथा भाषण क्यों कर रही हो देखो तुम अपने पुत्र भरत के लिए राज्य ले लो इसी सामग्री से हम भरत का रज्याभिषेक कर देते हैं लेकिन राम को बन में क्यों भेजना उनको वो भी महल में रहें मेरे ऊपर ये अनुग्रह करो राम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचावेंगे रामा नास्ति भयम तब तुम्हारे लिए राम से कोई भय नहीं है अब तो आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और कहके के चरणों में राजा दशरथ गिर पड़े परन्तु कैके की आख और लाल लाल हो गई, अरे तुम भ्रांत हो गए हो आ, क्या बोल रहे हो तुम जो कुछ कहा था पहले अब उससे उल्टा बोल रहे हो क्या तुम अपनी बात झूठी करना चाहते हो प्रतिज्ञा झूठी करना चाहते हो नरक होगा लो अपने पति से ऐसे कहना कि नरक होगा ये तो मृत्यु के बाद ही तो नरक होगा ना? देखो बोलने में जो अपने आप व्यंग्य निकलता है कैके ने कह दिया कि यदि तुम अपनी बात सच्ची नहीं करोगे तो तुम्हें नरक होगा माने मर जाओगे ये बात तो पक्की है मरोगे ये तुमने कहा सो तो सच्ची है लेकिन उसके बाद तुमको नरक होगा वनम न गेदिरामचंद्रभातकाीचीरुक्त उद्बनम्वा विषभक्षण मरीश्येतवाहम सत्य प्रतिहमती होके विडंबसेसभामोपरी तम शपथ कृवा मिथ्या प्रतिो नरकम् प्रयाहि यदि प्रातः काल रामचंद्र वन में नहीं जाएंगे मृगचर्म धारण करके और चीर पहन के तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी जहर खा लूंगी तुम्हारे सामने तुम लोगों से तो कहते हो कि मैं सत्य प्रतिज्ञा दशरथ हूं सभा में दीन से हो और राम की सौगंध खाकर अब तुम अपनी प्रतिज्ञा में क्या कर रहे हो नरकम प्रयाय जाओ नरक में नरकम प्रयायी आदमी को जब गुस्सा आता है ना या स्वार्थ से अंधा हो जाता है तो मन की दशा ऐसी हो जाती है कि वो क्या बोल रहा है क्या कर रहा है उसकी समझ में आता नहीं अब तो अपनी प्यारी कहके ही इस प्रकार जब बोल रही है दीन हो गए दुख के समुद्र में डूब गए मूर्छित तो हो गए धरती पर गिर पड़े बेहोश हो गए जैसे कोई मुर्दा पड़ा हुआ हो अब इस तरह वो रात हुँ? इस तरह से वो रात बीत गई दुख के कारण समय लंबा हो जाता है ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा कभी किसी को मुर्दे के पास रात को रहना हो तो लगता है वो रातें ही नहीं बीतेगी और संगीत वंगीत सुनते हो कहानी सुनते हो तो रात कब बीत जाती है उसका पता ही नहीं लगता काल एक संविध है एक मन का खेल है ये सुख दुख भी मन के खेल ही हैं, मन की संविदा हैं। है। सुख दुख पाप पूर्ण अपना पराया, मजहब बेमजहब ये सब मन में संविदा के रूप में ही बैठे हुए हैं और बाद में भरे गए हैं ये अनादिकाल से नहीं हैं, ये अध्याहार्य ही अध्यारोपित ही हैं। भाषा भाषा जाति मजहब ये बात जीवन मुक्ति विवेक में तो बड़े स्पष्ट रूप से ये समझाया हुआ है हम ब्राह्मण हैं ये बाद में समझाया गया अगर मुसलमान कोई उठा ले जाता बच्चे को तो वहाँ वो बिल्कुल कट्टर इस्लामी बना देता ये भी अध्यारोह ही है और भाषा यहाँ से ले, तो ले जाता तो हमारे ऐसे जाने भाई बच्चे हैं पैदा हुए हिंदुस्तान में और बिलायत में ले गए अब वहाँ छोटी उम्र से 20 बरस के होके आए वो तो भारतीय भाषा जानते ही नहीं है बिल्कुल वहीं की भाषा में बोलते तो ये सब अध्यारोपित होता है जाति मजहब भाषा ये सब अध्यारोपित होता है तो ये जो काल है इस काम में बड़ी देरी लग गई ये काम जल्दी हो गया ये बड़ा सुख है ये बड़ा दुख है ये मन में ऊपर से ठूसी हुई चीजें हैं अध्यारोपित हैं अध्यस्थ हैं अध्यर् हैं ये जो लोग मन के रहस्य को समझते हैं वो जानते हैं प्रातः काल हुआ बंदी गायक आए, कह कई ने क्रोध करके साहब को रोक दिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऋषि कन्याए जैसा पहले उनको कहा गया था स्वयं मध्य कक्षा में आई छत्र चामार गाज बाजी और भी आ, जो नाचने वाली गाने वाली बार हैं है वे आ, वे साथ की साथ सब फिस पौर जानपद सब आए जैसा वशिष्ठ ने पहले आज्ञा कर दी थी वैसे ही सब उनके आदेश के अनुसार हो गया स्त्री बालक वृद्धों को तो नीत तक रात को नहीं आई सबके मन में यह अभिलाषा थी आहा। कदा द्रक्षा मये रामम पीतकौसे